122वां अध्याय धर्मसार का कथन ब्रह्मा जी ने कहा है संकर जी अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अतिशय सुख धर्मसार को संस्कृत में कहता हूँ आप सुनें सुख शास्त्र ज्ञान धर्म बल धैर्य सुख और उत्साह इन सब का हरण कर लेता है अर्थात् सुख के प्रभाव से सभी सा� सर्वतो भाव से शोक का परित्याग करना चाहिए कर्म ही दारा है कर्म ही लोक है कर्म में संबंधी है कर्म ही बांधव है अर्थात स्त्री लोक संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए दान ही परमार्थ है दान से पुरुषों को सभी के दानमेव परोधरमो, दानात सर्व मवाप्यते, दानात स्वर्गष्च राज्यंच, दध्यात दानम्ततो नरहूं। हे व्यास्ची, विदि कूर्वक प्रस्तस्त दक्षना के साथ, दान तथा भैभीत प्राणी की रक्षा, ये दोनों समान हैं, यथा विदि तपस्या � विभेद यज्ञ एवं स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है जो लोग धर्म का अनास करते हैं वे नरक में जाते हैं जो होम जब स्नान देवता आर्चन आदि सत्कर्म में तत्पर रहे करें सत्य क्षमा दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं वे स्वर्गगामी होते कि एज होम जपस्नानं देवतार्चन तत्परः सत्य छमादयायुक्तः ते नरः स्वर्गगामिनः कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता है प्यारे और ना किसी का सुख दुख हारण कर सकता है सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं कि न दाता सुख दुखानां नच हरस्ताति कश्चन भंजते स्वकृतान्नेव दुखानि च सुखानि जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है वह सभी विषयम परिस्थितियों में कठिनाइयों को पार कर जाता है यन्काचित तसरा संतुष्ट रहता है वे फल मूल शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करने के बाद भी सुख की अनुभूति करते हैं के धर्मार्थम जीवितम एसाम दुर्गाय नत तरन्तिते संतुष्ट को सुख की लालसा से सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं यह लोभ का ही परमाण है, लोभ का ही प्रणाम है, जो अत्यंत दुष्कर है। हे व्याची, मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्भित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह, माया, अभिमान, मार्गसर्य, राग, द्वेष, असत्य भाषण एवं मिथ्याचारण ये सभ लोभ से ही मनुष्य मोह और मत से उन्मत्त हो जाता है। इसलिए लोभ का परित्याग करो। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता, मुनि, नाग, गंधर्व, गुहियक गण, ये सभी धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और काम्य व्यक्ति की अर्चना कोई भी नहीं करता के देवता मुनयो नागा गंधर्व वागुह्य काहर धार्मिकं पूजयन्तेह न धनाढ्यं न कामिनम व्यास जी अनंत बल वीर प्रज्ञा और कौरव के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि प्राप्त कर ले तो उसके कारण किसी को ईर्ष्यावश सोका कुली या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निक्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता है। उसका जीवन � कि पस्यन निवाग्रहो मृत्युम्, यो नाचरेन रह, अजा गलस तस्यनेव, अजा तस्य जन्मन्जर रथकम्, हे ब्रसवध्वज, इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं, जो न्यायो धन से प्राप्त गोका दान करते हैं, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे ब्रह्मांडभजे, अन्न दान से स्वेच्छ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है। कन्यादान, ब्रतों सर्ग, जप तथा सेवा, वेदाद्यन्धन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मनेरत्न और पृथ्वी दान, इस सभी दान अ अन्य से ही प्राणियों के प्राण बल तेज वीर गृहती दृढ़ती और स्मरणीय ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं जो कुपवापी तड़ाग और उपवन का अनुरमण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं वे अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोगों को प्राप्त करते हैं साधुओं का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक है तो सज्जनों का संग तत्क्षण प्रदान फल को देता है कि साधो नाम दुर्जनं पुण्यं तीर्थादपि विशिष्यते कालेन तीर्थं फलते सद्यः साधु समागमः इसलिए सत्य दम तपस्या शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान सम दया और दान इनको सनातन धर्म माना गया है सत्यम् दमस्तपस्सौचम संतोषश्च क्षमार्जवम ज्ञानं ज्ञानम् दानं एष धर्मः सनातन प्रायश्चित्त निरूपण विभिन्न व्रतओं के लक्षण तथा पंचगव्य कातिहान व्यास जी ने कहा कि नारकीय पापों को विनष्ट करने वाले प्रायश्चित्त आदि का वर्णन मक्की जलकन पर जल का न स्त्री प्रसिद्ध पर प्राकृतिक रूप से एकत्रित जल, आगने बिजली और नेवला ये सदैव पवित्र माने गए हैं। जो ब्राह्मण प्रमाद वसुद्र द्वारा उचित तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचकब्ब प्राशन से सुध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा � तो से प्रार्थित के रूप में शनान जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्की और केस युक्त भोजन करने पर तत्काल वपन क्रिया करने से सुधी हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हाथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक अंगुली या दूसरे हाथ से खाता है, और उसके बाद जल नह हाथ से भोजन कर जल पी लिया जाए तो उस कठिन प्रायश्चित का विहित है क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मजरा पान के समान बताया गया है चर्म के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है उच्छिष्ट होता है उसे अंतिकज्ञ निवास करले तो उस द्वीज को सुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा प्राक व्रत करना चाहे। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्राजापत्ति व्रत करके प्रायश्चित करना चाहे। जो ब्राह्मण घर में सूद्र के उपविष्ट होने पर पक्वान का भोजन करता है, उसे आर्द्रकर्� उसके घर में अन्य उस ब्राह्मण आदि को भोजन कराता है तो उसको भी एक चौथाई क्रstrstr व्रत का पालन करना चाहिए जो द्विज धोबी एवं नट वंश और चमड़े से जीव को पारदन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्य का भोजन करता है उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए चांडाल के कोई अथवा पात्र में स्थित जल का पान वैसे के लिए यह प्रायश्चित आदा ही माना गया है यदि कोई ये शूद्र उक्त जल का पान करता है तो उसको तत संबंधी व्रत का एक 4 प्रायश्चित करना चाहिए अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ्र व्रत करना चाहिए अंतज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता अंत्यज के द्वारा उच्छिष्ट भोजन करने पर द्विज चांदरान व्रत करने से सुध्ध होता है। जब कभी प्रमादवस कोई ब्राह्मण चांडाल द्वारा दे गई अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे भी चांदरान व्रत करना चाहिए।